श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ अच्छा चतुर्दशोध्याय दिदी का गर्भधारण श्रीशुकुवाच निसम्यकोसारविणोपवर्णिता हरे कारण सूकरात्मनः सप्रक्षत मुद्यताजलि न जाति चि विदृतव्रत सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रयोजन वने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रत धारी की पूर्ण हुई अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा विदुर ते ओमन श्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्ति नाम आदित्यो हिरण्यक्ष तर चोरत क्षोणि स्वद्रे नदीया दैत्यराज दैत्यराजस्य च ब्रह्म कस्मा विदुर्जी ने कहा मुनिवर हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था ब्रह्मन, जिस समय भगवान लीला से ही अपने अपनी पर रख कर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे उस समय उनसे दैत्य राज की साधुर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे यदम पृक्ष थी मृत्याना मृत्यु पाच विषात यजोत्ता पद पुत्रो मृना श्री भैत्री जी ने कहा विदुर जी तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है क्योंकि तुम श्रीहरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो जो मनुष्यों के मृत्यु का छेदन करने वाली है देखो उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरिकथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था अथापि इतिहासोयम श्रुतो में वर्णित पुरा ब्रह्मणा देवदेव देवाना देवा अनुपृक्षता मारी चकमे में एक बार इसी भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है विदुर जी एक बार दक्ष की पुत्री दि ने पुत्र प्राप्त की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीची नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की जल शाम पतिम निम्नलोह चत्य आसीनम अग्निगारे उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजी भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे ए समाम विद्वं आत सरासनह दुनोतिथीना विक्रम्य रंभाव मतंगज तदव दपत्नी समृद्धि नाम मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव इस अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है अपने पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्षा की आग से जली जाती हूँ अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए आपका कल्याण हो भरत मना लोकानाशते यश पतिर्भवदिधो यसा प्रदया अनुजाते पुरा पृथानो भगवान् दक्षोतृवत्सल कमी वत्सापृछत न जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है वे ही स्त्रियाँ अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं उनका सुय संसार में सर्वत्र फैल जाता है हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपने पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो सभी दिवात्मजा नो भाव संतान भाव त्रयोदशाता शील मनुव्रता अत मे कुकल्याण काम कंज विलोचन आर्तोपर्पणम भूमोम भी महीसी वे अपने संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम तेरह पुत्रियों को जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन आप, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता कृपणाम बहुभाषण प्रत्या प्रविधानंग कस्मलाम यदिक्षसे तस्याह प्रविदानी विदुजी दिदी कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रम कलान व्यसना जलया नैर्थान या जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम दूसरे आश्रमों को आश्रय देते हुए अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है माननी स्त्री को तो त्रिवृत पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है उस पर अपनी अपने का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है या महाश्रितरतरा श्रमय वयम जय महेला दस्यो दुर्घपति यथा न व्यय प्रभुवस्तामुम गृहेश्वरी अप्यायुषा व का स्नेहना ये चांद गुणग्रह इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं गृहेश्वरी तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुण ग्रही पुरुष अपने प्रजातेम नोति मुहूर्तम प्रतिपा ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना भूताने भूते चराडिया। तो भी तुम्हारी इस संतान की इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें यह अत्यंत घोर समय घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि गुमा करते हैं एतस्याम् भगवान् भूत भूत परितो साधी संध्याया भगवान्ूतभ परूतपर्वदेषेणतीूतराट वसान चक्रानीलूलिधूम्र विक विद्योतजटा कलाप भस्माकुंठा मलक्मेहो देव। देवस्त्रि पश्य देवरस्ते साधवी इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत को साथ लिए पर चढ़कर विचरा करते हैं जिनका जटाजूट शमशान भूमि उठे हुए बवंडर की धूल से धूसरित होकर दे हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांत में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है वे तुम्हारे देवर शसुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीन नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं नशोह के स्वजन पर न्याज तो नोत कच्चि वयम चरणापविधाम आसास महे जाम बद भुक्त भोग संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है ना कोई अधिक आदरणीय है और ना निंदनीय ही है हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं जिसे उन्होंने भोग कलात मार दी है यस्वध्याचरित मनीषिणो गृहत विद्यापटल विभिषित शव निरस्त विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं उनमें उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सतपुरुषों ही पहुंच है यह सब होने पर भी वे स्वयं का सा आचरण करते हैं हसंती चरितम हिदुर्भगातु समीहितम वस्त्र है। नर शरीर का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदनादि से इसी को सजाते सवारते रहते हैं वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हसते हैं ब्रह्मादयो यथे हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं अहो उन जगद व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समय में नहीं कुछ समझ में नहीं आती धर्ता भरता मन मथोन मथित्रिया जग्राहो ब्रह्मी वृपाता निर्बंधम विक्रम विमी न वादिष्टाहसी दयाथोपिवेश अथोपस्पृश्यम प्राणनाभाग्यपा ध्याज जाप विरज ब्रह्मज्योति सनातनम मैत्री जी कहते हैं पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामिति ने वेश्या के समान लज्ज होकर ब्रह्मषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया जब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्य का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे दिव्य स्थित कर्मा भारत उपसम्रषिमुख्यभ्य को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जात सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी दिवाच मां मे गर्भमिम ब्रह्मण भूताधीत रुद्रपतिर्भूता हमंसम नमो रुद्रा महते दवायोग्रा मीलुते शिवाय नस्तंडा धुतदंडा मंडवे स न प्रसिदतां भाम भगवानुग्रह व्याध्याप्य हनुकंपा स्त्रीण देव सती पति दिवि ब्रह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है मैंने उनका अपराध किया है किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवान कल्पतरू उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ वे सतपुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड है हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो मैत्रीवाच स्वसर्गस्याम लोक्याम आसाछा प्रभेपतिवित संध्या ने मो भार्या महाप्रजापति श्री मैत्री जी ने कहा विदर्जी प्रजापति कश्यप ने सायंकाली संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर का अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है तब उन्होंने उससे दोषा मोहूर्त का मन निदेशाचारेण देवाना जाति हेलनाथ भविज्य भद्राव अभद्र हे जाठ राधम लोकांसालां चंडी मुहरा क्रंदे कश्यप जी ने कहा तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की अमंगलमयी चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे प्राणिना नाम मनमान नाम दीनागाम स्त्रीण निगृहणम बा महात्मसु तदा विश्वेशर क्रुद्धो भगवान्ोक हन्यवतिरियास हो यी न सत्पर्वधे जब उनके हाथ से बहुत से नराधम निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे वधम पुत्र च याम याम विधानुति यासौ गा प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो कुपित ब्राह्मणों के से न हो जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते कश्यपुवाचन कृत शोकापे नद्या भगवत भादरात भवित यद्य सह शुद्ध भगवद साम स सा कश्यपजी ने देवी सब जी ने कहा देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाता प्रकट किया है तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा तो भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के चार पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे योगम भाव शिधव निर्वैराधी तोषते नन्यथा निर्भरादिशी जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्भरता आदि उपायों से अपने अंतकरण को शुद्ध करेंगे जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे स महा महा वै महाभागवतो महात्मा महानुभाव महता महिष्ट प्रविध भक्त्या जनुभाविताशय निवेश वैकुंठ मं द्वितीय वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त उदार हृदय प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा अलम पट शील धरो गुणा करो शिष्ट पर दुखित अभूत शत्रु जगत शोकहर वह विषयों में अनाशक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों के समृद्ध में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा दृष्टा कुंडल मंडिताननम जो इस संसार के बाहर भी तरसव और विराजमान है अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य वृति ललना की ही भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल जिन मिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है उन परम पवित्र कमल हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा मैत्रिवाच श्रुता भागवतम पौत्रतम पुत्र जो स्वधम कृष्णान सिन्हाम श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी दि ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब तो उसे बड़ा आनंद हुआ तथा जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्रीहरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ इत श्रीमदभागवते महाप्राहड़े पारम श्याम सहिताजाम कश्यप संवादे चतुर्दशोध्याय